मातृदर्शन मां शारदा की साधना है। मां शारदा के जीवन में राजयोग बहिरंग योग पातंजल योग सूत्र के आठ अंगों में से प्रथम पाँच बहिरंग योग कहलाते हैं सर्वप्रथम है पांच यम अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्यास देव ने अहिंसा की परिभाषा यो की है सर्व प्राणी सुसर्वदा सर्वथा अनभिद्रोह है अर्थात समस्त प्राणियों के प्रति सदा सभी स्थितियों में सर्व प्रकार से द्रोह रहित होना माँ शारदा के जीवन का अवलोकन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने मन वचन और कार्य से कभी किसी का अकल्याण न तो किया और न कभी किसी के प्रति द्वेष की भावना रखी उपरयुक्त शास्त्रोक्त परिभाषा में अहिंसा के मानसिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है लेकिन यथार्थ अहिंसा को वाणी और क्रिया में भी अभिव्यक्त होना चाहिए माँ शारदा की अहिंसा प्रेम कृपा तथा संसार के सभी प्राणियों के प्रति मातृभावना का परिणाम था वे कहा करती थी मैं सबकी माँ हूँ मनुष्यों की तो हूँ ही पशु पक्षी कीट पतंगों तक की माँ हूँ मेरी कृपा सब पर है वह अभागा है जिस पर मेरी कृपा ना हो बाल्यकाल से ही वे शांत सरल सहनशील प्रकृति की थी जब कभी छोटी बच्चियों का आपस में झगड़ा होता तो वे ही उनके झगड़े को निपटा देती थी भले ही उन्हें कितना ही कष्ट सहना पड़े पर वे कटु अप्रिय वचन भी बोलना नहीं चाहती थी दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण को भोजन सामान्यतः माँ ही खिलाया करती थी कभी कभी गोलाब माँ भोजन ले जाती थी तथा तो बहुत देर तक श्री राम कृष्ण के पास बैठकर बातचीत किया करती थी इधर माँ को बहुत देर तक गोलाब माँ के भोजन की रखवाली करते हुए उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी लेकिन माँ ने कभी इसकी शिकायत तक नहीं की जिसने कभी अनजान में बातचीत में भी किसी का दिल नहीं दुखाया वह किसी की हिंसा करे यह तो संभव ही नहीं है समस्त प्राणियों में स्वयं की आत्मा की अवस्थिति के सिद्धांत पर अहिंसा आधारित है सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानिचात्मनि लेकिन मां शारदा ने अहिंसा को प्रेम के रूप में एक नया आधार प्रदान किया है उनका मूल मंत्र था कोई पराया नहीं है सभी अपने हैं और उनके जीवन में अहिंसा का निषेधात्मक पक्ष अर्थात किसी को कष्ट ना दो के साथ विधेहात्मक पक्ष अर्थात सबकी सेवा करो भी उतना ही प्रबल था हिंसा भी दो प्रकार की होती है भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा भाव हिंसा का संबंध मानसिक वृत्ति से है जबकि द्रव्य हिंसा का अर्थ हिंसात्मक क्रिया से है माँ शारदा ने भाव हिंसा के त्याग को अधिक महत्व दिया इसी तरह अहिंसा के स्थूलतम एवं गौरतम रूप शाकाहार अथवा आमिस भोजन वर्जन को माँ ने अधिक महत्व नहीं दिया आधुनिक जटिल समाज में जहां कोई भी व्यक्ति अन्य किसी प्राणी को कष्ट दिए बिना रह ही नहीं सकता मां शारदा का मानो यह संदेश है कि यदि हम मन वचन और क्रिया से मानवों के प्रति अद्रोह व अहिंसा का पालन कर सकें तो वह पर्याप्त है दूसरा यम है सत्य सत्य संध श्री राम कृष्ण की सहधर्मणी माँ भी सत्य का पालन करती हो यह तो स्वाभाविक ही है माँ के सत्य पालन के विषय में छोटे मोटे दृष्टांतों के अतिरिक्त और कोई प्रमाण उनके जीवनी में नहीं मिलता उदाहरण के लिए माँ ने मास्टर महाशय के धर्म पत्नी को कहा था कि तीर्थ यात्रा पर जाने पर वे उन्हें साथ ले जाएंगी और उन्होंने अपने वचन को बाद में निभाया था माँ शारदा के असत्य भाषण का एक रोचक दृष्टांत उनके जीवनी में हमें प्राप्त होता है एक बार श्री राम कृष्ण के रोगग्रस्त होने पर उन्हें केवल दूध के पथ्य पर रहने का निर्देश वैद्य ने दिया था मां शारदा श्री राम कृष्ण को दिए जाने वाले दूध को गर्म करके गाढ़ा करती थी जिससे दूध मात्रा में कम दिखे किंतु वस्तुतः अधिक हो इस तरह धीरे धीरे बढ़ाते हुए वे श्री राम कृष्ण को डेढ़ दो शेर तक दूध देने लगी थी लेकिन श्री राम कृष्ण यही समझते थे कि वे एक शेर या उससे कम दूध लेते हैं एक दिन गोलाब मां की असावधानी के कारण यह बात खुल गई और जब श्री रामकृष्ण ने उससे पूछा कि वे कितना दूध देती थी तो मां को कुछ बहाना ही बनाना पड़ा इस विषय में पूछे जाने पर परिवर्ती काल में मां कहा करती थी कि, कि किसी के कल्याण के लिए असत्य बोला जा सकता है माँ के इस छोटे से असत्य से श्री रामकृष्ण के स्वास्थ्य में बहुत उन्नति हुई थी शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर सत्य से किसी का अकल्याण हो तो वह सत्य सत्य की श्रेणी में नहीं आ सकता माँ शारदा पूर्ण ब्रह्मचारिणी तो थी ही स्वयं श्री रामकृष्ण ने उनकी पवित्रता को प्रमाणित किया है वस्तुतः वे तो पवित्रता स्वरूपणी थी उनके मन में कभी भी कोई अपवित्र विचार या वासना का उदय तक नहीं हुआ था पूर्ण निर्वासना होने के कारण मां शारदा के जीवन में अपरिग्रह और, और अस्थिर स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे पैतृक संपत्ति के बंटवारे के समय उन्होंने अपना भाग स्वीकार नहीं किया था वे किसी से कुछ नहीं मांगती थी देने पर भी आवश्यकता होने पर ही स्वीकार करती थी श्री रामकृष्ण ने उन्हें निर्देश दिया था कि किसी के सामने हाथ न पसारना अतः श्री कृष्ण के तिरोधान के बाद अत्यंत दरिद्रता की अवस्था में भी जब चावल के साथ खाने को नमक भी नहीं जुटता था मां ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा गृहस्थी का काम काज चलाने के लिए थोड़ा बहुत संग्रह आवश्यक है लेकिन मां का स्वभाव ऐसा था कि वे जो कुछ भी अपने पास होता उसे दूसरों को बाँट देती थी और कभी कभी श्री राम कृष्ण के खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था एक बार स्वयं श्री कृष्ण ने चिंतित हो मां के इस खुले हस्त की शिकायत की थी परिवर्ती जीवन में अवश्य मां को बाध्य हो थोड़ा बहुत रुपया रखना पड़ता था लेकिन वे न तो कभी उसे गिनती थी और न ही उनका हिसाब रखती थी ऊपरयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सारंभम महाव्रतों की दृष्टि से माने ने का पूर्ण पालन भले ही न किया हो तो भी गृहस्थी एवं नाना जिम्मेदारियों का वहन करते हुए उन्होंने सभी यमों का पर्याप्त पालन किया था यही नहीं संसार में रहते हुए इनका पालन किस प्रकार किया जा सकता है इसका भी श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया था शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान नियम कहलाते हैं शौच अर्थात मानसिक और शारीरिक पवित्रता मां शारदा ने प्रभु से रो रोकर प्रार्थना की थी कि प्रभु चंद्रमा में भी कलंक है मेरे चरित्र में किसी भी प्रकार का कलंक न हो प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी थी और उन्हें पूर्ण निष्कलंक बना दिया था पर परदोष दर्शन का नितांत अभाव मां शारदा की पवित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण है क्योंकि स्वयं में दोष हुए बिना कोई दूसरे में दोष नहीं देख सकता बाह्य सोच के विषय में मां के जीवन की किसी घटना विशेष का उल्लेख करना संभव नहीं है लेकिन श्री रामकृष्ण जैसे शुद्ध सत्वगुणी महापुरुष की सेवा करने में मां को कितनी शुद्धि एवं सावधानी बरतनी पड़ती होगी यह अनुमान लगाया जा सकता है माँ के लिए सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना स्वाभाविक था अनेक दृष्टांतों में से केवल एक का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है एक बार माँ ने कुछ जूट की रस्सियाँ बटने के बाद वस्तुएँ टांगने के सीके बनाए उसके बाद बचे हुए रेशों को खोल में भरकर तकिया बना लिया वृद्धावस्था में रूई के गद्दों पर सोते समय माँ कहा करती थी कि चटाई तथा जूट के तकिए पर सोने से भी उतनी ही अच्छी नींद आती थी जितने कि अब इन रुई के गद्दे व तकियों पर सोने से माँ का जीवन तपोमय था तब कई प्रकार के होते हैं लेकिन उनके विश्लेषण में न जाकर केवल इतना कहना ही पर्याप्त है कि माँ शारदा ने कठिन पंच तपा किया था उनके प्रतिदिन एक लाख जप को मानसिक तप की संज्ञा दी जा सकती है नौबत खाने जैसे छोटे व सकरे कमरे में इतने वर्षों तक रहना भी अपने आप में एक महान तप था मां स्वाध्याय प्रिया भी थी स्वयं पढ़ न सकने पर भी वे अन्य महिलाओं से पढ़वा कर रामायण महाभारत तथा सद्य प्रकाशित श्री कृष्ण वचनामृत आदि ग्रंथ लगभग प्रतिदिन सुना करती थी आमाशय की बीमारी के समय माँ सिंह के सामने हत्या देना माँ की भगवत शरणागति का दृष्टांत है राजयोग का अगला अंग आसन है माँ शारदा दीर्घकाल तक एक ही आसन में निश्चल हो बैठकर ध्यान करने में समर्थ थी प्रातःकाल तीन बजे उठकर ध्यान में बैठने का उन्हें अभ्यास था उन्होंने प्राणायाम का विधिवत अभ्यास किया था या नहीं यह कहना तो कठिन है लेकिन जब करते प्राणायाम का मुख्य अंग कुंभक उन्हें हो जाया करता था यह भी विदित है कि स्वयं श्री रामकृष्ण ने माँ की कुंडलिनी तथा तट चक्रों का चित्र बनाकर उनके गूढ़ रहस्यों को समझाया था अपने मन के को विषयों से खींचकर कर इष्ट चिंतन में लगाना प्रत्याहार कहलाता है श्री राम कृष्ण की सेवा उनके चिंतन में पूरा मनोनिवेश करने के कारण माँ का प्रत्याहार स्वाभाविक रूप से सध गया था